शाम को जब तक हॉस्पिटल के गार्ड्स और लोकल पुलिस स्टेशन खबर सुनकर मौके पर पहुंची तो वो लोग यहाँ का नजारा देखकर शॉकड रह गए वहां जमीन पर तकरीबन 10 लोग घायल होकर पड़े हुए थे सबके सब इतनी बुरी तरह से घायल पड़े थे कि किसी के भीतर इंच भर भी हिलने की हिम्मत नहीं बची थी किसी की टांग टूटी हुई थी तो किसी का हाथ किसी की उंगलियां ही टूटी हुई थी आधे से अधिक तो बेहोशी की हालत में थे और बाकी जो होश में थे उनके अंदर भी अब हिलने की हिम्मत नहीं बची थी सब दर्द से पड़े कराह रहे थे पूरा कॉरिडोर अस्त व्यस्त पड़ा नजर आ रहा था चारों तरफ सामान फैला हुआ खींचते उसे घसीटने लगा और फिर जिस नर्स को उसने लाद से मारा था उसके करीब लेकर पहुंच गया चल माफी मांग विक्रांत ने उस आदमी से कहा जब तक वहां पहुंचे हुए पुलिस वाले आगे आकर विक्रांत को ऐसा करने से रोकना चाहते थे लेकिन विक्रांत ने बस उन्हें एक नजर घुराई था और वो डर के पीछे हो गए इस वक्त विक्रांत के शरीर में काफी सारे चोट के निशान थे उसके कपड़े भी फट चुके थे चेहरे पर कई सारे घाव बन चुके थे पीठ पर भी काफी सारी लगी हुई थी जिस वजह से वहां काफी खून लगा हुआ था कुल मिलाकर देखने में इसीलिए इस वक्त कोई भी उसे भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था माफी मांग साले जल्दी जल्दी कर विक्रांत ने उस आदमी को नर्स के पैरों में धकेलते हुए कहा माफ कर दो जान नहीं तेरे अंदर जोर से बोल सुनाई नहीं दिया मुझे अभी विक्रांत ने फिर से उस आदमी के गर्दन को अपने पैरों से दबाते हुए कहा अब हो गया ना माफी मांग तो लिया इसने जाने दो छोड़ दो अब जिया ने विक्रांत को समझाते हुए कहा जिया को उससे बोलते देख कर वहां पर पहुंचे हुए पुलिस वालों को भी थोड़ी हिम्मत हुई और वो विक्रांत से बात करने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगे मेरे पास मताना कोई वरना फिर किसी के हाथ पर टूटेगा तो मुझे कम्प्लेन मत करना विक्रांत ने फिर आए उन लोकल पुलिस वालों को उंगली दिखाते हुए रुकने को कहा नहीं इस सालों को इसके औकात दिखानी आज के बाद अब ये किसी के साथ ऐसी बदतमीजी करने से पहले हजार बार सोचेगा फिर विक्रांत ने जिया की तरफ देखते हुए जवाब दिया माफ कर दो माफ कर दो मुझे गलती होगी बहुत बड़ी गलती होगी अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा इसके बाद फिर विक्रांत ने आगे बोलते हुए कहा एक चीज और मैं तेरे एरिया में भी आऊंगा तीन दिन का टाइम है तेरे पास तीन तीन दिन, तीन दिन में जितने आदमियों को जितने बड़े गुंडों को इकट्ठा कर सकता है सबको कर लो तीन दिन बाद मैं तेरे सारे गैंग को आकर पीटूंगा खूं खूं सोने की चैन पहना हुआ आदमी जोर जोर से खांसने लगा उसके मुंह में से कफ के साथ खून भी निकल रहा था उसने विक्रांत की तरफ एक नजर देखा लेकिन उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई चल निकल अब यहाँ से दिखाई मत पड़ना इधर विक्रांत ने चुटकी बजाते हुए उस आदमी को यहाँ से बाहर जाने का इशारा किया वो सब के सब अपने पैरों में लंगड़ाते हुए फटाफट यहाँ से निकल गए बाकी जो लोग बेहोश पड़े हुए थे उन्हें भी वो अपने कंधों पर उठाकर ले गए यहाँ जो सामान वगैरह टूटा है उसका खर्चा बता देना मैं पे कर दूंगा विक्रांत ने फिर जिया की तरफ देखते हुए कहा अरे कोई बात नहीं तुमने हमारी इतनी मदद की है ये सब हम लोग मैनेज कर लेंगे जिया ने जवाब दिया अच्छा चलो पहले तुम्हारी ड्रेसिंग कर दू इतनी चोट लगी है तुम्हे जिया विक्रांत को ले जाकर उसके चेहरे और बाकी जगहों पर लगे चोट पर दवाई और पट्टी वगैरह लगाने लग अब तक यहां हॉस्पिटल में चेतन समेत डीएन नगर ब्रांच के भी कई सारे पुलिस वाले पहुंच चुके थे दरअसल अब तक विक्रांत के मारपीट करने की खबर उनके ब्रांच तक पहुंच चुकी थी पूरे ब्रांच में खलबली थी और ब्यूरो चीफ मिताली ने तुरंत ही चेतन को यहां पर स्थिति संभालने के लिए भेजा हुआ था जब विक्रांत अपने चोट और पट्टी लगवा कर वहां से बाहर लौट रहा था तभी वहाँ की लोकल पुलिस ने उसे रोक इस मामले के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा लेकिन चेतन ने यहाँ पहुंचकर लोकल पुलिस वालों को विक्रांत की सिचुएशन बताते हुए उन्हें समझाया फिर लोकल पुलिस वाले भी स्थिति को समझते हुए कुछ नहीं बोले यह मामला यहीं खत्म हो गया इसके बाद अगले दिन सुबह ही विक्रांत को ब्यूरो चीफ ऑफिस में बुलवाया मिताली भले ही विक्रांत से सीनियर ऑफिसर थी लेकिन फिर भी वो विक्रांत के गुस्से से बहुत डरती थी वो जानती थी कि अगर विक्रांत को गुस्सा आ गया तो फिर ये नहीं देखता की कौन उसके सामने है और उससे कैसे पेश आना चाहिए मिताली विक्रांत की कंडीशन अच्छे से समझ रही थी वो जान रही थी कि विक्रांत इतने ज्यादा गुस्से में क्यों रहता है इसीलिए सबसे पहले उसने विक्रांत को यह आश्वासन दिया कि पुलिस नैना के बारे में पता लगाने में लगी हुई है और बहुत जल्दी ही वो नैना का पता लगा लेंगे उसके बाद वो बड़ी शांति से और प्यार से विक्रांत से बात करते हुए उसे फालतू के लड़ाई झगड़े से दूर रहने के लिए कहा मिताली ने विक्रांत को समझाया कि इस तरह की हरकते करने से उसके इमेज पर और पुलिस के इमेज पर बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि ब्यूरो चीफ मिताली इस वक्त विक्रांत से बहुत आराम से बात कर रही थी ऐसे में विक्रांत भी उनके साथ बड़े आराम से बात कर रहा था विक्रांत भी मिताली की बातों से पूरी सहमति जताए जा रहा था उसने मिताली से वादा किया कि अब वो आगे ऐसा कुछ नहीं करेगा लेकिन विक्रांत अभी ना जाने किस मूड में चल रहा था अभी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था अभी ये हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट शांति हुआ था इसके दो दिन बाद ही विक्रांत किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था वहां पर भी विक्रांत ने काफी बवाल मचा दिया था पहले तो उसने मुजरिम को पकड़ लिया उसके बाद तो उसने उसे इंटरोगेशन रूम में ले जाकर ही उसे पीटना शुरू कर दिया उसे इतनी बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया कि कुछ तो अपनी जान कर वहां से भाग निकले इसके बाद तो खड़ोश इस तक नहीं आई फिर इसके तीसरे दिन विक्रांत अपने साथ ब्लां दोस्त सरताज और उसकी गैंग को लेकर सीधे ही उस हॉस्पिटल वाले गुंडे के अड्डे पर पहुंच गया विक्रांत ने उनसे वादा किया था कि वो तीन दिन बाद फिर जाके उनसे लड़ने के लिए आएगा तो वो वादा पूरा करने के लिए सरताज और उसकी गैंग को लेकर वहां पहुंच गया इस बार तो विक्रांत को अपना हाथ भी नहीं चलाना पड़ा सरताज और उसके आदमियों ने उन लोगों को अकेले ही पीट घायल कर, कर दिया था इसके बाद विक्रांत यहीं नहीं रुका जब वो लोग अपनी जान बचाकर हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे तब वो हॉस्पिटल भी पहुंच गया वहां पर भी उसने उन लोगों को बहुत पीटा इसके बाद विक्रांत अविनाश से भी अपना हिस्सा पूरा करने के लिए पहुंच गया इस बार तो अविनाश किसी लड़ाई के मूड में भी नहीं था वो विक्रांत से बड़े आराम से बात करना चाहता था लेकिन फिर भी विक्रांत ने बहाना ढूंढ़कर उसको और उसके साथियों को पीटा और फिर अंत में अविनाश ने विक्रांत को नैना की एक काफी पुरानी फोटो दी जिसमें की मुस्कान देखकर विक्रांत फिर से उसकी यादों में खो गया फिर तो उसका गुस्सा और बढ़ गया भावुक होने की वजह से विक्रांत फोटो मिलने के बाद भी नहीं रुका उसने अविनाश और उसके गैंग को इतना मारा कि इस बार उन्हें अपना इलाज करवाने के लिए ताइक्वांडो स्टूडियो ही कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ा विक्रांत के सिर पर मानो इस वक्त भूत सवार हो चुका था वो हर किसी से लड़ता रहता था रोज किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा करके बैठा रहता था पुलिस स्टेशन तक भी उसकी काफी सारी कंप्लेंट आने लग गई थी जब से नैना गायब हुई थी तब से मानो वो पागल सा हो गया था मानो अब वो अपने पुराने जन्म में लौट चुका था अब जहां पर बात करके भी मामले को शांत कर सकता था वहां भी वो वायलेंस कर रहा था ऐसा लग रहा था कि वो अपनी नाकामी का भेजना पड़ा लेकिन छुट्टी पर जाने के बाद भी विक्रांत का वॉयेंस कम नहीं हुआ रोजाना वो किसी न किसी से लड़ाई करता रहता था विक्रांत को उसके साथ काम करने वाले लोगों ने काफी समझाया सबने उसे शांत रखने की कोशिश भी की लेकिन जब भी कोई विक्रांत को समझाने के लिए जाता था तो वो उसे लेकर बार में चला जाता था और फिर वहाँ बैठकर पीने लग जाता था वो किसी की बात ही नहीं सुनता था ऐसे में उसके दोस्तों ने भी विक्रांत को समझाना बंद कर दिया इसी बीच उसके पास कोर्ट की नोटिस भी आ गई। नोटिस उसे बोरीवली पुलिस स्टेशन पर लीडर गायतोंडे के बेटे को मारने के लिए भेजा गया था अब विक्रांत को कोर्ट में जज के सामने खड़े होकर अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी गायतोंडे के बाप ने शहर के सबसे बड़े वकील नवजोत कालरा को किया था नवजोत कालरा बाल की खाल निकालने वाला आदमी था और वो निश्चित रूप से विक्रांत को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा नवजोत कालरा का नाम सुनते ही विक्रांत के करीबी और उसके दोस्त उसे समझाने लगे और खुद को बचाने का तरीका बताने लग गए लेकिन विक्रांत मानो बेफिक्र होकर घूम रहा था वो बहुत दिन से नवजोत कालरा का नाम सुन रहा था और उससे भिड़ने की सोच रहा था विक्रांत मनी मन सोच रहा था आ जाओ कालरा अब तुझे भी सबक सिखाता हूँ आ देखता हूँ तो कितना बड़ा वकील है